श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग बालचरित तथा वियोग, रामचंद के घर पर श्री दुर्गा पूजन इस प्रकार बालक का सातवां वर्ष आधे से अधिक बीत गया क्रमशः सन अठारह के शारदीय दुर्गा पूजन का समय उपस्थित हुआ श्री श्री राम जी के सुयोग्य भांजे रामचंद्र बंदोपाध्याय की चर्चा इससे पहले कर चुके हैं मेदिनीपुर में काम होने के कारण यद्यपि वर्ष में अधिक समय उन्हें वहीं रहना पड़ता था किंतु सेलामपुर नामक गांव में उनका पैतृक निवास स्थान था एवं उनका परिवार वर्ग वहीं रहा करता था रामचंद जी उस गांव में प्रतिवर्ष शारदीय दुर्गा पूजा का आयोजन कर बहुत रुपये खर्च किया करते थे हृदय राम जी से हमने सुना है कि दुर्गा पूजन के अवसर पर रामचंद जी का सैलामपुर का भवन आठ दिन तक संगीत तथा वाद्य ध्वनि से गूंजता रहता था एवं ब्राह्मण भोजन पंडितों की विदाई निर्धन सेवा तथा उन्हें वस्त्रदान इत्यादि कार्यों के अनुष्ठान से उस समय वहां एक अपूर्व आनंद स्रोत प्रवाहित होता था रामचांद जी उस उपलक्ष में अपने परम श्रद्धास्पद मामा जी को भी वहां लेक जाते थे तथा कुछ दिन उनके साथ आनंद पूर्वक रहा करते थे उस वर्ष भी श्री खुदी जी तथा उनके परिवार वर्ग को रामचंद जी का सादर निमंत्रण यथा समय प्राप्त हुआ श्री सुधीराम जी उस समय लगभग अड़सठ वर्ष की आयु का अतिक्रमण कर रहे थे और कुछ दिन पहले से ही बीच बीच में अजीर्ण तथा संग्रहणी रोग से आक्रं आक्रांत होने के कारण उनका सुदृढ़ शरीर कमजोर हो चुका था इसीलिए प्रिय भांजे रामचांद का आदर आमंत्रण पाकर उसके यहाँ जाने की इच्छा होने पर भी वे कुछ संकोच अनुभव करने लगे अपनी छोटी सी कुटीर तथा परिवार वर्ग को विशेषकर गदाधर को कुछ दिन के लिए छोड़कर वहाँ जाने में भी उन्हें अकारण प्रबल अनिच्छा अनुभव हुई साथ ही वे यह सोचने लगे कि मेरा शरीर जिस प्रकार दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है उसे देखते हुए इस वर्ष वहाँ न जाने पर भविष्य में फिर कभी मेरे लिए वहां जाना संभव होगा अथवा नहीं कौन कह सकता है अतः उन्होंने गदाधर को साथ ले जाने का निश्चय किया दूसरे ही क्षण वे सोचने लगे कि गदाधर को साथ ले जाने से श्रीमती चंद्रा बहुत चिंतित रहेंगे अतः बाध्य हो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम कुमार के साथ वहां जाकर केवल पूजन के दिनों में वहां रहने का उन्होंने निश्चय किया एवं तदनुसार श्री रघुवीर को प्रणाम कर सबसे विद्यालय तथा गधाधर का मुख चुंबन करने के पश्चात पूजा के कुछ दिन पूर्व वे सैलामपुर के लिए रवाना हुए रामचंद जी भी अपने पूज्य मामा जी तथा भाई रामकुमार को अपने यहाँ आए हुए देखकर आनंदित हुए वहाँ पहुँचने के बाद ही श्री श्रुधिर राम जी पुनः संग्रहणी रोग से पीड़ित हुए तथा अष्टमी पूजन के ये तीनों दिन अत्यंत आनंदपूर्वक बीत गए किंतु नवमी पूजन के दिन उस आनंद धारा में बाधा उपस्थित हुई श्री क्षुधिराम जी के रोग ने अत्यंत प्रबल रूप धारण किया रामचंद जी वैद्यों को बुलवाकर एवं अपनी बहन हेमांगनी तथा रामकुमार की सहायता से यत्नपूर्वक उनकी सेवा करने लगे किंतु पूर्व संचित रोग के उपशम होने का कोई लक्षण दिखाई न दिया नवमी का दिन तथा रात किसी प्रकार बीत गई तथा हिंदुओं की परस्पर मिलन की विशेष पवित्र तिथि विजयादशमी का प्रभात हुआ श्री श्रीराम जी इतने दुर्बल हो गए कि बोलना भी उनके लिए कष्टप्रद हो गया क्रमशः अपराह का समय उपस्थित होने पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करने के पश्चात तत्काल ही अपने मामा जी के समीप पहुंचकर रामचांद जी ने देखा कि उनका प्राय अंतिम काल समीप आ गया है पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि श्री शुधीराम जी बहुत देर से बिना बोले चुपचाप अचेत जैसे पड़े हुए हैं तब रामच जी रोते हुए उनको पुकार कर कहने लगे मामा जी आप तो सदैव ही रघुवीर रघुवीर कहा करते थे अब क्यों नहीं कह रहे हैं रघुवीर नाम सुनते ही श्री शुदीराम जी होश में आ गए और धीमे कम्पेश्वर से उन्होंने कहा कौन रामचांद प्रतिमा विसर्जित कर आए अब एक बार मुझे उठा बिठा दो अनंत रामचंद जी हेमांगनी तथा राम जी इन तीनों ने मिलकर उन्हें धीरे से उठाकर सैया पर बिठाया इतने में ही अत्यंत गंभीर स्वर से तीन बार रघुवीर नामोच्चारण करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया बिंदु सिंधु में मिल गया श्री रघुवीर ने भक्त के पृथक जीवन बिंदु को निज अनंत जीवन में सम्मिलित कर उन्हें अमर तथा पूर्ण शांति का अधिकारी बना लिया तदनंतर गंभीर रात्र में संकीर्तन की ध्वनि से गांव गूंज उठा एवं श्री छुधीराम जी की देह को नदी के तट पर लाकर उसका अग्नि संस्कार किया गया दूसरे दिन वह समाचार फैल गया और उससे कामारपुकुर का आनंद धाम विषाद में निमज्जित हो गया अशौच के अनंतर श्री रामकुमार जी ने शास्त्रीय विधानुसारोसर्ग तथा अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने पिताजी की अंत्येष्टी क्रिया पूर्ण की सुना जाता है कि अपने मामा जी की श्राद्ध क्रिया में रामचंद जी ने 500 सौ रुपये की सहायता की थी